भारतीय दर्शन न्याय दर्शन परमाणु का तथा अन्य परोक्ष भूत वस्तुओं का ज्ञान हस्तामलकवत योगियों को होता है प्रत्यक्ष ज्ञान के साधक लौकिक उपायों की आवश्यकता योगियों को नहीं होती परंतु उन्हें इन सब का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इस प्रकार के ज्ञान को योग प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं योगियों की सिद्धि के प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप में ये ज्ञान साधारण या असाधारण संनिकर्ष के बिना ही होते हैं अनुमान प्रमाण जिस वस्तु के साथ इंद्रियों का संनिकर्ष न हो वह परोक्ष कहलाती है जिस चिन्ह या प्रक्रिया के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं हेतु या चिन्ह या लिंग के परामर्श के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान होता है इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं जैसे अपने या दूसरे के रसोई घर में बार बार बार बार धुआं के साथ आग को देखकर देखने वाले के मन में जहाँ धुआं है वहाँ आग है इस प्रकार का एक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इसके बाद वह पुरुष जंगल में कभी जाता है तो उसे पर्वत से निकलता हुआ धुआं देख पड़ता है तब उसे स्मरण होता है कि जहाँ धुआं हो वहाँ आग होती है इसके बाद वह उसी पर्वत में पुनः धुएँ को देखता है किंतु अब वह धुआं यत्र धूमह तत्र बनने ही इस व्याप्ति से विशिष्ट है अंत में वह निर्णय करता है कि यहाँ आग है यही अनुमान की पूरी प्रणाली है इसमें धुआं लिंग या हेतु कहा जाता है इसी के द्वारा साध्य आग का ज्ञान होता है धुआं के साथ आग का रहना एक प्रकार से धुआं और आग के बीच में एक स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है इसी स्वाभाविक संबंध को व्याप्ति कहते हैं व्याप्ति को स्मरण करते हुए दूसरी बार धुआं को पर्वत में देखने के ज्ञान को परामर्श या लिंग परामर्श कहते हैं इस अनुमान में पर्वत आश्रय या पक्ष कहा जाता है आग को साध्य तथा धुआं को लिंग कहते हैं रसोई घर को दृष्टांत कहते हैं इसे सपक्ष भी कहते हैं इसके दो भेद हैं अन्वय और व्यतिरेक व्यतिरेक अनुमान के उदाहरण को विपक्ष कहते हैं इस अनुमान का पूरा रूप है जैसा कि पहले भी कहा गया है प्रतिज्ञा पर्वत में आग है हेतु क्योंकि पर्वत में धुआं है दृष्टांत जहां धुआं है वहां आग है जैसे रसोई घर अन्वय जहाँ आग नहीं है वहां धुआं नहीं है जैसे जलाशय व्यतिरेक उपनय इस पर्वत में व्याप्ति विशिष्ट धुआं है निगमन इसलिए पर्वत में आग है इस अनुमान के दो मुख्य अंग हैं व्याप्ति और पक्ष धर्मता अर्थात व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में होना पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं इस अनुमान में तीन बार लिंग का दर्शन होता है प्रथम बार धुआं का दर्शन रसोई घर में हुआ द्वितीय बार पर्वत में और तृतीय बार उसी पर्वत में आग से व्याप्त धुआं का दर्शन होता है और इसके पश्चात ही अनुमति हो जाती है अतएव तृतीय लिंग परामर्श अनुमानम अनुमान का लक्षण किया जाता है उपयुक्त पांच अवयवों से युक्त अनुमान के स्वरूप को गौतम ने परम न्याय कहा है क्योंकि इन पांच वाक्यों में चारों प्रमाणों का समावेश है अर्थात एक प्रकार के अनुमिति अर्थात अनुमान के द्वारा निर्णित विषय सभी प्रमाणों के आधार पर निर्भर है अनुमान के भेद एक प्रकार के अनुमान के भेद ऊपर कहे जा चुके हैं अन्य प्रकार के भी इसके भेद किए जाते हैं जैसे पूर्ववत पूर्व अर्थात पहले अर्थात कारण पहले के अनुसार जो अनुमान हो अर्थात कारण से कार्य के अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहते हैं जैसे मेघ को जल से भरा हुआ देखकर वृष्टि होगी ऐसा कोई अनुमान करे तो उसे पूर्ववत अनुमान कहेंगे दूसरा शेषवत शेष अर्थात कार्य कार्य को देखकर कारण के अनुमान को शेषवत कहते हैं जैसे नदी में जल के आधिक्य तथा वेग को देखकर कहीं वृष्टि हुई होगी ऐसे अनुमान को शेषवत कहते हैं शेषवत का दूसरा भी अर्थ शास्त्रकारों ने किया है प्रसक्त अर्थात संभावितों का प्रतिशेष किए जाने पर अन्य संभावित पदार्थ के न रहने पर जो बच जाए उसे शेष कहते हैं इस शेष के द्वारा जो अनुमान किया जाए वह शेषवत अनुमान कहा जाता है जैसे विशेष गुण होने के कारण शब्द काल दिग् तथा मन में नहीं है श्री ग्राह्य होने के कारण शब्द क्षिति अप तेज वायु तथा आत्मा का विशेष गुण नहीं हो सकता शेष बचा आकाश नवम द्रव्य कोई दूसरा है नहीं अतएव शब्द आकाश का गुण है यह शेषवत अनुमान से सिद्ध होता है एक लोटा समुद्र के जल में नमक को पाकर समुद्र के शेष जल में भी नमक है ऐसा अनुमान भी शेषवत कहा जाता है